तीसरा प्रश्न कभी सन्यास जीवन की महिमा से मंडित था आज वह मृत्यु का पर्यायवाची है सन्यास मृत्यु का पर्यायवाची कैसे बन गया कृपा करके समझाएं नरेंद्र सन्यास तो सदा जीवन रहा उत्सव रहा लेकिन बुद्ध का कृष्ण का महावीर का कबीर का अनुआई पीछे चलने वाले लोग अंधों की भीड़ वह तो सब चीजों को उल्टा कर लेती उसके उल्टा कर लेने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है वो तुम्हें समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाए जैसे महावीर ने उपवास किए खूब उपवास किए कहते हैं बारह वर्षों की लंबी तपश्चर्या में उन्होंने केवल 365 दिन भोजन किया मतलब एक वर्ष औसतन हर बारह दिन उपवास किया और एक दिन भोजन किया ग्यारह दिन उपवास एक दिन भोजन ऐसा अनुपात स्वभावता लोगों ने देखा कि महावीर ऐसा उपवास करते करते करते एक दिन परम प्रकाश को उपलब्ध हो गए अब लोग तो बाहर की बात ही देख सकते महावीर के भीतर झांकने वाली आंख कहां महावीर के भीतर जो झांक सके वो तो स्वयं महावीर हो गया उसे तो महावीर के भीतर झांकने की जरूरत ही ना रही जो महावीर के भीतर झांक सकता अपने ही भीतर झांक लिया उसने अब और किस महावीर की जरूरत है वो तो अपना दिया स्वयं बन गया लेकिन लोगों ने महावीर को देखा बाहर से देखा बाहर से तो आचरण दिखाई पड़ता है आत्मा दिखाई नहीं पड़ती यही अर्चन यहीं से उपद्रव शुरू होता है यहीं से धर्म की विकृति शुरू होती महावीर के भीतर इतना आनंद था ध्यान का समाधि का कि भूल जाते थे भूख प्यास दिन गुजर जाते थे यही उपवास शब्द का अर्थ है अपने पास होना उपवास या परमात्मा के पास होना उपवास अपने पास थे इतने अपने पास थे कि शरीर से बहुत दूर पड़ गए कि शरीर की खबर ही ना रही इतने दूर पड़ गए आत्मा के पास जब कोई होता है शरीर से दूर पड़ जाता है आत्मा और शरीर के बीच अनंत फासला है ध्यान रखना कह रहा हूं अनंत तोला नहीं जा सकता इतना फासला नापा नहीं जा सकता इतना फासला है जो शरीर के पास है आत्मा से दूर जो आत्मा के पास है वो शरीर से दूर महावीर का उपवास आत्मा के पास होने से घटित होता था शरीर भूल जाता था तुम्हें भी कभी कभी लगा होगा बहुत खुशी में भूख नहीं लगती खुशी पेट भर देती तो भूख नहीं लगती मैं एक घर में मेहमान था उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा कि मुझे कुछ और नहीं पूछना है लोग बड़े बड़े सवाल आपसे पूछते हैं मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है वो भी एकांत में दोपहर को जब मैं सोने जा रहा था तब उसने कहा आप कोई नहीं है मैं पांच मिनट आपका समय ले लू मैंने कहा पूछ तुझे क्या पूछना है ऐसा कौन सा सवाल है उसने कहा सवाल मूर्खतापूर्ण है इसलिए सबके सामने पूछ नहीं सकती बद्ध होगी मेरी सवाल यह है कि मुझे मेरी सासू से बहुत प्रेम था जो कि असंभव जैसा है कि बहुओं में और सासों में प्रेम नहीं होता लेकिन मेरी सास ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मेरी मां भी नहीं दे सकी उससे मुझे इतना प्रेम था और जब वो मरी सांझ को मरी जैन परिवार तो उस दिन अंथव सांझ का भोजन नहीं हो सका तो उस गृहिणी ने मुझे कहा कि रात मुझे इतनी भूख लगी कि मैं अपने पति से कह भी ना सकूं कि मुझे भूख लगी क्योंकि तो पति क्या कहेंगे कि मेरी मां मर गई और तुझे आधी रात भूख लगी तुझे इतना भी दुख नहीं तो उसने कहा कि मैं चोरी से चौके में गई और जो कुछ मिल सका चोरी से अंधेरे में मैंने खाया मुझे भी अपराध भाव सता है कि मैं ये क्या कर रही हूं मेरी सांस मर गई लाश घर में पड़ी और सांस से मेरी दुश्मनी होती तो ठीक भी था कि चलो अच्छा हुआ झंझट मीठी मगर उससे मेरा प्रेम था और ऐसा प्रेम मेरा किसी से भी नहीं था जितना उसने मुझे चाहा किसी ने मुझे नहीं चाहा मेरा मेरे पति से भी इतना लगाव नहीं जितना मेरा सास से था उसके मरने से मेरे जीवन का सब कुछ खो गया और मुझे भूख लगी मैं किसी से सवाल पूछ नहीं सकी कि लोग क्या कहेंगे आपसे पूछती हूं मैंने उससे कहा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है आनंद में जब कोई होता है तो आत्मा ही भरी नहीं मालूम पड़ती सब भरा मालूम पड़ता है इसलिए भूख भूल जाती प्यास भूल जाती लेकिन जब कोई दुख में होता है पीड़ा में होता है तो सब खाली हो जाता है रिक्त हो जाता आत्मा ही खाली नहीं हो जाती शरीर भी खाली हो जाता है भयंकर भूख लग सकती इसमें कुछ बेबुझ नहीं तो व्यर्थ अपने को अपराध भाव से ग्रसित ना कर यह केवल सबूत है कि तू अपनी सास को सच में ही प्रेम किया था उसके सिर से जैसे हिमालय का बोझ टल गया उसने कहा कि मैं इस अपराध भाव से दबी रही दबी रही ये मुझे काटता ही रहा कि मैं एक रात भूखी न रह सकी और जैन घर और वही महिला हर पर्यूषण में दस दिन का उपवास करती तो जो दस दिन का उपवास कर सके वो एक रात भूखा न रह सके ये असंभव मालूम होता है लेकिन ऐसा हो सकता है कि दुख इतना गहरा हो कि भीतर इतनी रिक्तता मालूम पड़े कि उसे भरना पड़े अब तो मनोवैज्ञानिक इस सत्य को स्वीकार करते जिन देशों में रिक्तता का बोध है जैसे अमरीका खासकर जहां लोगों का जीवन बड़ा सूना सूना हो गया है, जहां सब है और कुछ भी नहीं वहां लोग खूब भोजन से अपने को भर रहे हैं अमेरिका की सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा अमेरिका के अधिक लोग पीड़ित हैं इससे जो देखो वही डाइट कर रहा है जो देखो वही नेचुरोपैथी की तलाश कर रहा है जो देखो वही जा रहा है उपवास करने किसी तरह शरीर का वजन कम हो जाए मेरी एक सन्यासिनी है प्रीति गांगुली प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार की लड़की लाख उपाय किए गए उसका मोटापा कम नहीं हुआ नहीं हुआ मोटापा बढ़ता ही चला गया भारत की फिल्म दुनिया में दो ही तो मोटी औरतें एक टुन और एक प्रीति प्रीति का चेहरा सचमुच प्यारा है अगर देह उसके अनुपात में होती तो वो हेमा मान हो सकती थी उसकी कला भी उतनी ही है, उसकी कुशलता भी उतनी ही है मगर देह इतनी बड़ी हो गई कि उसे कोई हीरोइन के पार्ट तो मिल नहीं सकते सब उपाय हार गए मुझसे पूछती थी कि मैं क्या करूं मैंने उससे कहा बस एक ही चीज है जो शायद कभी तेरे काम आ सके और वो है कि तेरा किसी से प्रेम हो जाए ऐसा प्रेम हो जाए कि प्रेम तुझे भर दे उसने कहा प्रेम तो मेरा है किसी से मगर वो शादीशुदा है मैन का शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का मतलब इतना ही होता है कि प्रेम से बचना शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का मतलब यही होता है कि ये जीवन का मूल नहीं बन सकता है किनारे किनारे कभी मिल जुल लिए शादीशुदा आदमी है बाल बच्चे वाला आदमी उसकी अपनी दुनिया है कभी कभी मिल लिए ये तेरे जीवन का आधार नहीं बन सकता इससे कुछ हल नहीं होगा फिर बात आई गई हो गई अभी परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रीति का किसी से प्रेम हो गया है और एक चमत्कार हुआ है एकदम 60 पौंड वजन कम हो गया प्रीति के लिए तो बहुत सुखद खबर है लेकिन फिल्म बनाने वाले लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि जिन्होंने उसको पार्ट दे दिया था मोटापे के कारण अब वो क्या करें वो मोटी प्रीति कहां से लाएं और मोटी प्रीति के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी जो कि हमेशा मोटे आदमियों के चेहरों पर होती वो भी नदारत हो गई वो मुस्कुराहट भी एक तरकीब है वो शरीर में जो कमी है उसको पूरा करने का मनोवैज्ञानिक उपाय है मोटा आदमी मुस्कुराता है हंसोल होता है मोटे आदमी को देख के तुम्हें प्रसन्नता होती क्योंकि मोटा आदमी तुम्हें किसी तरह आकर्षित करना चाहता है प्रीति की हंसोल अवस्था भी चली गई मोटा भी मोटापा भी चला गया जो फिल्म में आधी अटकी हैं, उनमें मुश्किल खड़ी हो गई उसका पूरा भविष्य भी अभिनेत्री की तरह खतरे में मगर उसे इसकी चिंता भी नहीं है, अब उसे समझ में आया होगा कि मैंने जो उससे कहा था कभी किसी से तेरा सच में प्रेम हो जाए कोई तुझे भर दे किसी को होना तुझे भर दे तो तेरा खाने का जो अति से लोभ है वो समाप्त हो जाए वो दिन भर खाने पीने में ही लगी रही है रात दिन खाना पीना जितना खा सके खाती रही जितना पी सके पीती रही सुख में आदमी इतना भर जाता है जब सुख में इतना भर जाता तो आनंद की तो कहना ही क्या महावीर को आनंद मिला परमात्मा मिला उपवास फलित हुए ये उनकी भीतरी कहानी ये भीतर की कथा जो मैं तुमसे कह सकता हूं क्योंकि मेरी जानी कथा यह मेरा अनुभव मैंने भी वैसे उपवास किए मगर जब मेरे भीतर आनंद तो फिर पीछे आता है अनुयायी वो भी उपवास करता उसका उपवास अनसन है उपवास नहीं वो भूखा मरता है वो जबरजस्ती अपने पे थोप लेता है तो महावीर का उपवास तो उत्सव है आनंद है और महावीर के पीछे चलने वाले जैन मुनि का उपवास दुख है जीवन विरोधी आत्मघाती मृत्योन्मुख है नरेंद्र तुमने पूछा कभी सन्यास जीवन की महिमा से मंडित था जब भी कभी कोई सच्चा सन्यासी हुआ है जीवन की महिमा से मंडित ही हुआ है सन्यास जीवन की सुगंध है सन्यास जीवन की अंतिम उड़ान है सन्यास जीवन का सार है सन्यास जीवंतता है तुमने पूछा लेकिन आज वह मृत्यु का पर्यायवाची हो गया वह हो गया है भगोड़ों के कारण झूठों के कारण पाखंडियों के कारण अनुयायियों के कारण क्योंकि अनुयायी ऊपर से पकड़ते महावीर इतने आनंदित हुए इतने निर्दोष हुए कि उन्होंने कपड़े छोड़ दिए इतनी निर्दोषता आ गई कि वो छोटे बच्चे जैसे हो गए उन्हें ध्यान ही ना कपड़ों का बाइबल में कहानी कि जब अदम और हव्वा ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो उनको जो पहली बात ख्याल आई वो ख्याल आई कि हम नंगे ये कहानी समझने जैसी खासकर महावीर के संदर्भ में ये दोनों कहानियां एक ही सिक्के के दो पहलू आदम और हौवा को जो पहली बात ज्ञान का फल खाते ही याद आई वो ये कि हम नंगे और उन्होंने पहला काम क्या किया मालूम जल्दी से उन्होंने पत्ते इकट्ठे करके पत्तों को लकड़ी की सीचियों से जोड़ के अपने वस्त्र बनाए पहला काम आदम और इवने ज्ञान का फल चखने के बाद वस्त्र बनाने का किया महावीर फिर निर्दोष हो गए जैसे अदम और हवा रहे होंगे ज्ञान का फल चखने के पहले ध्यान का फल वही चख सकता है जो ज्ञान के फल को त्याग कर दे महावीर फिर निर्दोष हो गए इसलिए जो पहली घटना उनकी घटी होगी वो वस्त्रों के गिर जाने की घटी ये नग्नता बड़ी और है ये नंगापन नहीं है नग्नता और नंगेपन में फर्क है नग्नता एक अत्यंत अपूर्व अवस्था है नंगापन एक बड़ी ओछी मनोस्थिति क्षुद्रता है जैन मुनि नंगे नग्न नहीं उन्होंने आयोजन किया है उन्होंने अभ्यास किया जैसे उस आदमी ने अभ्यास किया था ना दो तो दिन तक लेट के आंखें बंद करके चारों खाने चित्त मर गए सांस रोक ली बस ऐसा ही अभ्यास अभ्यास से फलित जो नग्नता है वो नंगापन निर्दोषता से वही जो नग्नता है उसकी सुगंध और उसका संगीत और उसमें तो जीवन का उल्लास है छोटे बच्चों का नृत्य किलकारी है। जो अभ्यास जन्य नग्नता है वह झूठी है व्यर्थ है थोथी है अहंकारी है मृत्युन्मुख है जीवन विरोधी लोग एक तो ऐसे हैं जो संन्यास लेते हैं जीवन के प्रति अनुग्रह के कारण और कुछ लोग सन्यास लेते हैं जीवन से घबरा के इन दोनों का संन्यास अलग अलग होगा किसी की पत्नी मर गई तो कहते मून मुनाए भय संन्यासी किसी की पत्नी मर गई अब क्या करें अब सिर घुटा लिया सन्यासी हो गए अब कौन पंचायत करे दुकान चलाने की अब ऐसे ही सन्यासी हो के आदर भी मिल जाएगा भोजन भी मिल जाएगा लोग आके सेवा भी कर जाएंगे अब कौन पंचायत करे रोटी रोची की पत्नी मर गई तो उन्हें एक मौका मिल गया संसार से भागने का पत्नी के रहते भाग नहीं पा रहे थे जिम्मेदारी अनुभव होती थी अपराध अनुभव होता था और पत्नी इतनी आसानी से भागने भी ना देती भागते भी कहा खोजला थी निकालना थी कहीं भी छिपते वहीं से मैं जानता हूं एक पत्नी को उसने अपने भाग हुए पति को पंद्रह साल बाद बनारस में खोज लिया पंद्रह साल का संन्यास जैसी पत्नी को देखा पसीना पसीना हो गया सन्यासी और पत्नी ने कहा उठो चलो घर और उठे सन्यासी और पत्नी के पीछे हो लिए क्या वो और कौन फजीयत करवाए जब वो लौट आए उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि ले आई उनको आखिर पंद्रह साल लगे मगर मैंने भी एक अड्डा नहीं छोड़ा एक एक आश्रम खोज डाला मैंने उससे कह तू मेरे आश्रम नहीं आई उसने कहा यह वो जगह है जहां उनको नहीं पाया जा सकता यहां दूसरी तरह के लोग सन्यासी होते यहां में नहीं आई मुझे पक्का था कि यहां वो नहीं पाए जाएंगे काली कमली वाले बाबा वहां देखा हरिद्वार ऋषिकेश काशी मथुरा वृंदावन वहां खोजा यहां नहीं आई उसकी बात ठीक है उसकी समझ ठीक है उसने कहा यहां उनको क्या पाया जाएगा यहां एक और तरह का सन्यास घटित हो रहा है जो जीवन विरोधी नहीं जो भगोड़ेपन का नहीं पलायनवादी नहीं एक तो थकान से आता है सन्यास उदासी से विशास से प्राण अपने मन सघन तरु में छिपा लो मैं मुसाफिर थक गया हूं पाऊ ने गति का निरंतर प्यार पाया दृष्टि में विस्तार अंबर का समाया मन विकल खक की तरह निर्लक्ष्य उड़ता नीड़ अपना मन प्रहर भर को बना लो मैं मुसाफिर थक गया हूं गीत रचने को बहुत मैंने रचे पर हृदय में कुछ अभी ऐसे बचे हैं जो तुम्हारे ओंठ छूना चाहते हैं आज इनको स्वर सिंहासन पर बिठा लो मैं मुसाफिर थक गया हूं काटने को कट गया पथ जिंदगी का इस तरह जैसे तरसता तट नदी का छोर सूकर सब दिशाओं के छितिज में ढल रही है सांझ तो स्नेह ढालो उम्र का बुझता दिया हूं मैं मुसाफिर थक गया हूं एक तो थकान से कि बुझ रही उम्र जीवन जा रहा अब तो मौत आ ही रही मौत को देखकर मौत की घबराहट में भय में स्वर्ग के लोभ में नरक के डर में एक सन्यास का होता है वह सन्यास थोथा है मिथ्या है सच्चा नहीं है परमात्मा तो जीवन है इसलिए वह सन्यास परमात्मा की तरफ ले जाने वाला नहीं हो सकता है जब भी सन्यास सच्चा होता है तो जीवन की थकान से नहीं जीवन के उल्लास से पैदा होता है जीवन की तरंगों से पैदा होता है पक्षियों के गीतों से वृक्षों की हरियाली से फूलों के रंग से गंध से तारों की चमक से जीवन के अनंत अनंत अनुभवों से पकता है जीवन के पार ले जाता है जीवन के विपरीत नहीं योग प्रीतम ने मुझे एक कविता भेजी वह दूसरे सन्यास का तुम्हें स्मरण दिलाएगी डगर डगर टू गाता चल यह मस्ती बिखराता चल जो भी राहे मिले राह में सबको प्रेम लुटाता चल डोल रहे हैं मधोसी में यह बस्ती दीवानों की प्रिय प्रिय प्रेम की मदिरा हैं जो बात उन्हीं मस्तानों की ऐसा नर्तन गायन उत्सव और कहीं पर मिला नहीं जली हुई हैं यहाँ समा और भीड़ लगी परवानों की तू भी साज बजाता चल हंसता और हंसाता चल यह जो है वासंती दुनिया उसके रंग लुटाता चल हिम्मत वाले दिल वाले जो यह मजमा उन प्यारों का लगे हुए जो नई सृष्टि में यह मजमा उन यारों का जिसकी प्रभु से प्रेम सगाई जो उसमें ही डूब गया जो बेसर गमा बैठे दिल मजमा उन दिलदारों का तू भी दांव लगाता चल मन की मौज बढ़ाता चल हिल मिल जा तू भी इन सब से सबको गले लगाता चल जाति वर्ग का भेद नहीं है नहीं राष्ट्र का बंधन है जो भी खोजी हैं प्यासे हैं उन सबका अभिनंदन है नहीं शर्त है बंदिश कोई जीवन जिसको प्यारा है उनमें फूल लगेंगे निश्चित उन सबका मधुबंदन है तू भी आता जाता चल डुबकी यहाँ लगाता चल यह तीर्थों का तीर्थ यहाँ पर आकर पुण्य कमाता चल कह सकते हैं धरतीवासी यह अभियान हमारा है यहाँ कला विज्ञान मिल रहे यह उद्धान हमारा है तरह तरह के फूल खेले सबकी गंध अनूठी है सभी नहाएं स्वर गंगा में यह आह्वान हमारा है तू भी बीन बजाता चल कुछ संगीत सुनाता चल यह धरती ही स्वर्ग बनेगी सुंदरता बिखराता चल डगर डगर तू गाता चल यह मस्ती बिखराता चल जो भी राही मिले राह में सबको प्रेम लुटाता चल एक संन्यास है बूढ़ों का मुर्दों का एक सन्यास है युवाओं का जो अभी जीवंत है और ध्यान रहे बुढ़ापा शरीर की बात नहीं मन की हारी हुई अवस्था का नाम है। जवान भी बूढ़ा हो सकता है बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है और जवानी भी उम्र की बात नहीं एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है बूढ़ा भी जवान हो सकता है जीवन से जिसका प्रेम है वह युवा है और जीवन से जिसका प्रेम नहीं है वह बूढ़ा है जियो समग्रता से जियो और तुम सच्चे संन्यास को जान सकोगे यह विराग राग की अत्यंतता में से निकलता है राग के बीज में से ही यह विराग का फूल खिलता है यह विराग उनका नहीं है जो राग को छोड़ गए हैं डर के है, पीट कर ली है जिन्होंने यह दमन करने वालों का सन्यास नहीं और मैं पुनः दोहरा दू नरेंद्र जब भी सन्यास पृथ्वी पर आया है चाहे याग्न का हो चाहे उद्दालक का चाहे बुद्ध का चाहे कबीर का चाहे जरथोस्त्र का चाहे बहाउद्दीन का जब भी सन्यास पृथ्वी पर आया है तो गाता हुआ आया है नाचता हुआ आया है उसके हाथ में सदा ही वीणा है उसके ऊपर सदा बंसी है उसके प्राणों में सिर्फ एक स्वर है अहोभाव का है धन्यता का धन्य है हम के इस महान अस्तित्व के हिस्से धन्यभागी हैं हम कि इस विराट अस्तित्व ने हमें जीवन दिया हमारे प्राणों में श्वास फूकी यही कृतज्ञता संन्यास है आज इतना है